क्षेत्र कर्म कलोटिशतर इत्या शास्त्र सदभा संसारे भोजनोपार्जिष्बू पुण्यापुण्यलक्षण कर्मसुअ्या प्रसिद्ध आत्मतया अयोग्यु सत्सु कथम तद विषय चिंता न भवे पक्ष आशय करता है सारे चीज को दृश्य रूप में कर रहे हैं आत्मतया ही वो देखने लग जाएगा उन्हें सबको कैसे देख पाएगा जिसको जानता ही नहीं, नहीं उसको कैसे नहीं कर आगे संचित कर्म का घड़ा बहुत लंबा चौड़ा घड़ा है जिसका ना आदि वो आप किसान उपस्थित ही नहीं है उसको भी आप दृश्य रूप आत्मरूपेण मिथ्या रूपण कैसे अनुभव कर लोगे गुरु पक्षी कहता है लाभ उत्तम क्षेत्र कर्मा कल्प कोटि विना भोग के कर्म क्षय अच्छा करोड़ों सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी हो नहीं सकता नाश नहीं हो सकता इत्यादि शास्त्र सदभाव इत्ये शास्त्र का होने से और ब्रह्मसूत्र में भी प्रमाण है प्रार्थ कर्म का बिना क्षय हुए नष्ट नहीं होगा यदि वो प्रारध कर्म आपका ऐसा शरीर मिल गया मान लियमराज के शरीर मिल कई लाख वर्षों के मनुष्य के हिसाब से लाखों वर्ष प्रारब्ध है उस शरीर का और ब्रह्मा जी मिल और मुसीबत ब्रह्मा का पोस्ट में चले जाएंगे इस ब्रह्मा में तो हम ब्रह्मा नहीं हो सकते ये तो तब तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे अगले ब्रह्मा बनना है ना इतने अरबों वर्षों वेटिंग में चुपचाप बैठे हुए हैं और अगला कल्प जब शुरू होगा तब तो आपको ब्रह्मा बनाया जाएगा गि जितनी है एक कल्प पूरी उतनी आयु की प्राण क्रम है इसे कहते कल्प कोटिस्त को पाने के लिए पर उपासना भजन कर रहे हैं, हैं। है। तो मुसीबत और ये भी थोड़ी अगले कल्प में आपको जन्म मिल जाएगा ब्रह्मा पोष्ट मिल जाएगा है कितने ब्रह्म ऑलरेडी इनकी हुए क्या मालूम योग तो कहानी में है ना ब्रह्मा जी पर विरक्त हो तो गया वर्तमान ब्रह्मा विरक्त हो हो तो ने सोशल नंबर का? सारा काम खराब गया की गया चुपचाप बैठ बंद सी ब्रह्म पोर्ट खाली है खा जो जो आ जाओ भाई सब लाइन लगाओ आओ वे कहता है ब्रह्म जहाँ बैठे थे विरक्त होकर के उनके सामने से ही ऊंटे डिब्बे डिब्बे सवार बक्से सवार होके जा रहे हैं अब बक्से जा रहे हैं तो वही ये ब्रह्माई नहीं देते यार भाग लेंगे तो उन्होंने पूछा भाई रुक जाओ दो क्या बात है वो कहता है नहीं नहीं टाइम नहीं है वहाँ तो एक सेकेंड भी लेट नहीं हो सकते जल्दी इमेट पहुँचना है अरे है क्या माल कहाँ ले जा दिखाओ तो सही तो उन्होंने चलाते चलाते ढक्कन खोल दिया बक्सों के लंबा चौड़ा इतने ब्रह्मा ये चार हाथ वाला तो छः हाथ वाला था उसके दूसरा डिब्बा खोला, खोला थो थो तो आठ का निकला उसका और डिब्बा खोला तो वो तो कौन है अरे हम सब ब्रह्मा ही है वाले, अब देखते हैं हम लोगों से कौन इंटरव्यू में पास होगा कि सबका अपराद का, का नॉलेज अलग है तुम्हारे कल पे लाएक वेद का नॉलेज जिस ब्रह्मा के पास है हम लोगों में से वही तो बैठेगा तुम तो मेरे उदर से बैठ गए हो अच्छा हमारे पोर्ट के लिए इतने लोग लगे हुए हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं वो तुरंत बैठ तुम लोग सब चले गए अब। बैठे रहो अब जब हो गए ये तो वापस काम में लग गया है जब ये मर जाएगा सौ साल के बाहर तब देखेंगे अगले कब्जे शुरू करना होगा किसको मिलेगा तो इसलिए आप भी ब्रह्मा ब्रह्मापोष्ट के लिए कर भी लोग है कोई भरोसा नहीं कब आप ब्रह्मा बनोगे फिर वो कल पर आप रहना ही है उसके बाद भी मुक्त होगे तब तक तो जीवन मुक्त हो चुपचप चुँ पड़े रहना पड़ जाएगा बड़ा मुसीबत काम है किसी को कहना पड़े आप बहुत बड़ा आदमी है कुछ करना ना चुपचापे रहना सबसे बड़ा कठिना सबसे ऊंचा पोट दिया जाए और आपको बोलना नहीं कुछ नहीं चुप रहो बोलो पागल हो जाएगा क्या, क्या जिंदगी है यार अब राष्ट्रपति बना दिया जाए और आपको, और आपको वैसे नहीं, महल से बाहर नहीं निकलोगे नहीं, नहीं बात नहीं करोगे पागल हो जाएगा राष्ट्रपति को बुलाया जाता है फंक्शनों में सम्मान किया जाता है तो ठीक है अब वो आदत जेल में ही रहता है एक तरह से जेल ही है वो रह गए कोई न किसे मिलना जुलना सोच चकिंग होता है जिसको मिलना चाहे तो मिल नहीं सकता सर बनाना पड़ेगा ना पहले लिस्ट आज कौन कौन मिलेगा सब पहले से तय हो जाता है प्रधानमंत्री भी मिलता है तो टाइम लेके जाना पड़ता है इन्हें मन मर्जी चला जाए इमरजेंसी तो बता चीज़ नहीं तो टाइम फिक्स होता है राष्ट्रपति बेचार बैठा हुआ जेल के अंदर चुपचाप चार दर पहरेदार लगे हुए हैं अब कहीं ना आना ना जाना है किसे गप सप सब, सब रिकॉर्डिंग होता है इसे किसे क्या बात किया इसे गप भी मार नहीं सकते हंस भी नहीं सकते रो भी नहीं सकते क्या जेल भी बहुत बेकार है जैसे कोई भी पद यही हाल है छोटे से पद में भी यही हाल होता है डेली डर लगा रहा था अंदर हेड इज एड एक पावर इज पॉइजन याद रखना चाहिए कहीं का हेड बनोगे तो हेड एक है ही है अब मालिक हो गए तो सारे साल उधर झेलना पड़ेगा अधिकार मिल गया तो इससे बढ़कर कोई जहर नहीं है अधिकार को मार डाले मैं हूं। चावी। चार चावी के पीछे है। उसकी दिमाग की चावी फेल हो जाती है अहंकार के चक्कर में कोठारी हूँ मेरा आदेश चलेगा मैं जैसे को, को नाश कर देता अधिकार जो है विवेक को ही विवेक का हत्या करेगा इसलिए अधिकार को कदेश झारे क्योंकि विवेक का हत्या कर दिया और कोई भी अपॉइंटमेंट और हो जाता है। आप मिलने गए समझ ऐसा होगा होगा होगा होगा वैसा हो ये हो गा, हो गा, हो गा ही नहीं आप जितना चाह रहे, जैसे गया कर्म, कर्म है आपका भरोसा तो कहा जाए क्या करेगा कैसे करेगा सत बाबा संसारी बहुजन्म उपार्जित ाल संसार में एक जन्मे तो अपने कर्म इकट्ठा नहीं किया ना बहुत जन्मों से इकट्ठा किया हुआ है पुण्य पुण्य लक्षणेश असंख्या पुण्यत्मक कर्म कितने असंख्य और वो आपके समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ तो प्रसिद्धि का है उसका आप जानते ही नहीं कैसा कैसा कर्म है अंदर में अगला जन्म हम सोच रहे हैं औ वेदांत पढ़ रहा अगले जन्म वेदांति बन जाओ क्या पता कुत्ता दुल्ली ढोंग बने क्या बनेगा हर कौन सी वासना मरते हुए जग जाए यहाँ की कुछ भी अभ्यास में कमजोरी रह जाए ना तो मरते हुए जिसकी वासना जग जी वो बनना है कोई जरूरी नहीं तो वेदांत ही बनेंगे यमय यम भावन स्मरण कलेवरम तेजत्यंत कलेवरम का ना वहाँ पे इसीलिए अच्छी ढंग से वेदांत का अभ्यास करते करते करते करते शरीर छोड़ना चाहिए इतनी अभ्यास हो जाए कि मरण काल वेदांत का स्मृति हो शास्त्र की स्मृति हो कुपरसिद्ध का नानी स्मृति आ जाए तो भी चलेगा काम इसरे कहते कि देखो कर्मसु आत्मत आत्मत करना असंभव है उनके रहते कर्मसुअ्या तद विषय चिंता जरूर रहेगी अरे पता ने कौन संचित कर्म होगा कैसा होगा वह हमको सताएगा पता ने कैसा जन्म दे देगा ये चिंता तो बना रहेगा आदमी को इत्याशं दान जगत है नहीं भाई जिसका जिसके हृदय में या जिसकी जो है वृत्तियां ब्रह्मस्वरूप की अनुभूति कर ली है उसके बाद अज्ञान से सब नष्ट हो जाने से संचित कर्म भी नहीं रह जाता है सन्निधान नाम तेजाम तत्व ज्ञान विनाशित सं निदान था कारण था स कारणा नाम तेजाम कर्म नाम तत्व तत्व के द्वारा नाश कर गया निवृत्तिपरमु इसे हृदय ग्रंथ्यापरक मुंडको परिषद को पाठ कर रहे देखिए हृदय ग्रंथि छिध्यंते सर्वसर्माणी दृष्टे परावरे वाक्य का ही पाठ कर दिया वाक्य वाक्य पाठ है को ही कर दिया। दे। परावरे परम पदम आवरम निकृष्टम यस्मा तस्मा कहते कि भे परावर हैं? पर पर कौन है सबसे टॉप पोस्ट कौन सा है आपका हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी वह भी अवर भी अद्र कल्पित है जिसमें उस तत्व नाम परात्मनि दृष्टे उस का दर्शन करने पर साक्षात्ते कर सदी साक्षात् कर लेने पर अस्य साक्षात्कार साक्षात् कर करने वाला क्षीयते कर न साक्षात् कर करने वाला ज्ञानी पुरुष उसके हृदय से बुद्धे चिरात्मशिव दृढ़ संश्लेष रूपि का चिदात्म के साथ में जो ग्रंथि के समान ग्रंथि दृढ़ संश्लेष होने के कारण से ग्रंथि ही अन्योन्य अभ्यास हो ग्रंथि क्या है पर अन्याध्यास ही ग्रंथि है वह क्या हो गया भिद्यते विनश्य सर्वशया आत्मा व्यतिरिक्त तो कर्तृत्व धर्म योगी न वा अकर्तृत्व भेद न वा अभेद भी तो ज्ञान कर्मा सहित मुक्ति साधन केवलम व इत्यादा नशय हो सकता है संशय का सुंदर दिखा दे देखिए यहाँ आत्मा दियारी से भिन्न है या नहीं है पहला प्रॉइट प्रश्न उठता है और भिन्न है तो भी प्रश्न उठेगा कि वह कर्तृत्व तो धर्म वाला है या नहीं अनुमानन नहीं कहोगे तो करतृत्व होने पर भी वो भ्रम से भिन्न है क्या कि अभिन्न अंशांश होकर भेद माना जा सकता उसका अभेद विचार भी करना है अभेद होने के बावजूद भी प्रश्न उठेगा क्या केवल ज्ञान से हमें अनुभूति में आएगा या कर्म सहित ज्ञान से हो? इस प्रकार के कर्म सहितम तम उस आत्मा का अभेद ज्ञान जो है जीव भ्रम के अभेद ज्ञान कर्माद सहित हो, होगा मुक्ति का साधन तो केवल ही होगा संशयः संशयादर्शना तत्व, था। विशेत्वा, विशेत्वा तत्व जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर, कर लिया उसके प्रति वस्तु का संशय रह जाता है न विपरीय रह जाता है वह आत्मा संशय का भी विषय नहीं है विपरीय का भी विषय नहीं है कर्माणी संचितानि ने पुण्य पुण्य लक्षणानी क्षीयते भावी जंग कारण था जो वो भी नष्ट हो जाते हैं संचितानि पुण्य पुण्य लक्षणानी क्षीनते स्वनिदान अज्ञान विनाशीन विनशियंति क्योंकि वो संचित कर्म कर का टिकने का आधार कौन था अज्ञान था वो अज्ञान का नष्ट होने से उसमें टिका वो से सारा चीज भी नष्ट हो गया जैसे घड़े में जल ला रहे घड़ाई फूट गया तो जल भी गया है, खत्म। जिस अज्ञान में संचित भाई हुआ है और जो हमें अनेकों जन्म देने के लिए तैयार बैठा हुआ है वह अज्ञान को नष्ट कर दो आधार को नष्ट कर दो तो अपने आप को उस विधि सारे चीजें खत्म हो गई समाह एवं वैनाथेतस्ती तो न कर्म लिप्यते नरे यस्तत्वेदो येद अवतया मृत्यु तीर्थ विदया मृतम श्रुते ईशावास प्रसदूसरी और कर्मणव संसिधि आस्था और याज्ञवर्गे यथा मधु संयुक्त मधुचान इत्यादि विद्यास्मृद केवल सेवा ज्ञान समुचित सेवा कर्मण मुक्ति सै केवल ज्ञान अथवा ज्ञान समुचित कर्मो हि मुक्ति का साधन है कोई कोई ऐसा वाल रहा है जैसे कि केवल ज्ञान ना कोई मार्ग ज्ञान मार्ग ही होता है ज्ञान आदे बल्यो है दूसरे भर को कर्म साफ करते रहना है जिंदगी भर ज्ञान भी करो आमृतर आ सत्य आ सत्य अमृतर गिरंतर वेदान चिंत्या जिंदगी वे ज्ञानाभ्यास और जिंदगी कर कर? कर्माभ्यास करो मैंने ज्ञान करो व्याभ्यास ही आपको मुक्ति देगा ऐसा लगा हो रही है। एव माने जगति कर्माणि कर्वन एवं कर्म करते हुए जिस विषय जीने की इच्छा करनी चाहिए कितने सौ साल जीने की इच्छा सदा सौ साल पूरा जिंदा रहने की इच्छा कर्म सहित ही कर, कर्म करते हुए ही होना चाहिए मैं कर्म करते करते करते करते पूरे सौ साल जिंदा रहकर मर जाऊं ऐसी न तो तो और ऐसे कर लेने पर अन्यता ही तो नकार तुम्हारे पास और नहीं रह जाता है तो इस भाव से कर्म करेगा उसके लिए कर्म न लिप्यते नरे उस नर के विषय में कर्म कुछ लिप्त होता और ईश्वर में दूसरा संक्षिप्त अर्थ हुआ या बहुत विस्तृत है वहां भाष्य देखेंगे विद्या भगवं विद्यांश अविद्यांश उपासना और कर्म विद्या में उपासना माने कर्म इन दोनों को जो जान करके उभय सा दोनों को जान करके दोनों को एक साथ अनुष्ठान करता है मैंने कर्म समुचित विद्या विद्या कर्म का तब क्या होगा अवित मृत्यु तीर्थवाद्यामृत कर्म के द्वारा मृत्यु को तर जाता है और उपासना के द्वारा सावेश अमृत कर यथान मधु संयुक्त मधु चाने न संयुक्त मधु जो सहज मध है अन्न से संयुक्त है जैसा और अन्न मध से संयुक्त हो जाता है आपस में जब जो कोई भी चीज मिलाओगे तो आपस में दूसरे से मिले हुए जैसा वैसे कर्म और ज्ञान दोनों हैं पूर्व कहता है एक दूसरे से मिले हुए हैं एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते दोनों मिलके ही मुक्ति देंगे इसी प्रकार तप और विद्या तब ने संचित कर क्रियामाण कर्म सारे लेंगे इसमें विद्या चयुक्त भेष जमत महान दवाई है ये इसी से तुम्हारा संसार के रोग का इलाज होएगा होगा रोग का दवाई मान दवाई भी है अचूक होने वाला दवाई यही है दोनों का ज्ञान कर्म केवल कर्म भी मुक्ति दे सकती है अथवा ज्ञान समुचित कर्म मुक्ति दे सकती है कैसे मालूम हो रहा है विश्वास का मंत्र पालन करके से मुक्ति न कर्म लिप्य नरे कहा करके अंत में कह दिया केवल कर्म से मुक्ति हो सकती है और तो वाक्यों में विद्यमान शब्दों का तो जैसा शब्द है वैसा नहीं, का। वाद नहीं लेने का प्रकरणवादी के अर्थ शब्दार्थ निर्णय लेने पड़ेंगे क्या अर्थ है जिसको आपने तपादी लिया अंतिम उसको पहले लेंगे सड़े भी उदाहरितक्य शब्द से पाप निवृत्ति है। शब्द क्या है? पाप मात्र तपशब्दर्तक ज्ञान नहीं लेना पर। या कर तो वही कर्म नहीं लेना तो विद्या से ज्ञान जो कर्म और ज्ञान तपा विद्या मैंने कर्म और ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं लेना तप से लेना पाप निवृत्ति निवर्तक कर्म पाप निवर्तक कर्म यानी कि मुक्तिदायक कर्म ऐसा अर्थ नहीं करना वो केवल पापरिवर्तक कर्म को ही थप से बोल दिया क्योंकि सर क्यों होता है आप लोहे को थपाओ ने सोना को तपाओ किस चीज को तपाओ तो क्या होता है उसका मल अलग हो जाता है ये जा खसरा होता है गंदगी होती है वो गर्म करने से वो अलग हो जाता है पानी को देखो देखो बिल्कुल साफ सुंदर लग रहा है पानी उबालो तो पथले पूरा पतले में सफेद चपक जाता सारा गंदगी लग रहा है है देखने में तो बिल्कुल मल गर्म करने से अलग हो जाता है जा या क्या है? अपने और विद्या उपासना हो गया इसे ज्ञान का प्राप्ति नहीं आया और आपने गीता दिया कर्म नहीं बहुत संसिधा जन गा दिया है ना आंग समझे ही नहीं है इसल पर गलत समझ रहे लो आसमता ब्रह्म था ऐसा अर्थ ले लिया आपने गड़बड़ लिया समन्ता व्यापक व्यापक कौन है ब्रह्म स्थित ऐसा अर्थ आप ले लेते ब्रह्मस्थित नहीं यार गलत है आंग कार क्या यहां पर बता रहे देखो अतः अंग शब्द से पाप निवृति प्रति आंग भी सकल पाप निवृत्ति का ही वाचक है जितनी पाप सबको निवृत्त कर देता है इतना ही नहीं संसिधि शब्द, शब्द का अर्थ फिर क्या होगा अंतकरण शुद्धि कर संसिद्धि शब्द ज्ञान साधन चित्त शुद्ध मिलाना ज्ञान का साधन है चित्त की शुद्धि को संसिद्धि शब्द से बोला इसलिए आ असंस्था का मतलब क्या हो गया आ संसिद्ध अर्थ हो गया पाप निवृत्ति पूर्वक शुद्ध अंत वाला हो जाता है कर्मी और विद्या विद्याश् अब आया मंत्र में विद्या विद्यां विद्यां विद्याम के द्वारा उपासनाया विवक्षना मुक्ति साधन तुम इसे कर्म में मुक्ति साधन तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता इत्यभिप्रायण साधना परम इसे ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी साधन का मुक्ति के लिए पेशा ही नहीं है इतरे सकल ज्ञान भिन्न साधनों को निशेल वालाक्य तमें जीत अतिमुमे नाने पंथ श्वेताश्रुतर श्वेताशुतवाक्यं अर्थत पठती तमें विद्वा तमें विद्वा मृत्यु पुन्था न चेतर ज्यावा दिव पाशहाजन्म भाव विद्वान्न अ उसे जान करके विद्वान अतिक्रमण कर जाता है तम मनोज पूर्वक परमात्मा ब्रह्मो उसको विद्वान एव मृत्यु संसार मत मृत्यु रूप संसार को वह अतिक्रमण कर जाता है पंथा पंथाना और अन्य कोई मार्ग इसके लिए नहीं है ज्ञा तो पाशहानी पाशहानि और उसी और मंत्र ज्ञात पाशा पहा ही मंत्र का हिस्सा दे रहे ज्ञाता देवम उस देव उस ब्रह्म को जान कर के हानि हो जाता है शीने ही क्लेशे इर जन्म भाग होती सकल क्लेशों का क्षीण हो जाने के कारण से दोबारा जन्म का अधिकारी नहीं रह जाता है ठीक है तो पूर्वोत्तम परमात्मा न उस पूर्वोक्त परमात्मा को विद्वान एव जानने वाला ही संसारम मृत्यु सुनसार को दूसरा कोई मारने का मतलब क्या केवल कर्म या समुच्चय ज्ञान समुचित कर्म समुच्चय रूप केवल हा कर्म रूपो वा पंथा मार्गो मोक्षोपाय न न नहीं केवल कर्म या ज्ञान समुच्चित कर्म किसी प्रकार का कर्म जो है कभी मोक्ष के उपाय का मार्ग रूपेण नहीं माना जा सकता अनिष्ट निवृत्ति प्राधान्य अवभाषते न आमुष्मिक लेकिन आपको उदाहरित वाक्यों से तो मालूम हो रहा है श्रुति वाक्यों से अनक के द्वारा कि अहिक अनिष्टों की निवृत्ति होती अहिक अनिष्टों की निवृत्ति नहीं होगी ऐसा पूर्व आशय करता है प्राधान्य रूपे न ऐसा मालूम हो रहा है कि इस लोक की ही दुखों का निवृत्ति है पर लोक को जाएंगे वहां जो दुख होगा उसकी तो प्राप्ति भी होगी और उसकी निवृत्ति नहीं होती है ऐसे पूर्व करता है तब कहते नहीं नहीं आमुषिकस अनिष्ट से भावजनपूर्वक आमुषिक जो अनिष्ट होगी भावजनपूर्वक ही होता है संविधान से अभाव प्रतिपा लेकिन वह नहीं हो सकता जो तो कारण सहित तो उसके अभाव को पतन करना शुभ दुख है का मतलब क्या इस संसार से आप जाने वाले की बात कर रहे हैं हम जाने के बात दुख की बात कर रहे हैं का मतलब क्या वहां सुख दुख भोग फिर आने की बात कहोग आप मैंने जाने आने वाले की बात आप कर रहे हैं लेकिन हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की जिसकी ज्ञान आना ही बंद हो अतव आमुष्टी उसको नहीं रहेगा भावी जनपुर गिदान कारण अभाव श्रुति ज्ञावादाशापहानि क्षीणे क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहानि उस देव को जाने का सकल पास नष्ट हो जाते हैं। सगल पाल के नष्ट होने से अविद्यादगेश क्लेश है ये सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं तो जन्म और मृत्यु के चक्कर ही छूट जाता है देवम स्वप्रकाश प्रत्येक भिन्नम ब्रह्म ज्ञातवा देव कौन है स्वप्रकाश प्रत्येक भिन्न आत्मा है वही ब्रह्म उसे जानकर ज्ञातवा अप्रोक्षते अनुभूय केवल बुद्धि से जानने से काम चलता नहीं अप्रोक्ष रूपेण अनुभव करना है मैंने बुद्धि का सब वृत्ति स्वस्वरूप की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए बस यही उसकी अनुभूति करना और विषय रूपेण ग्रहण कर नहीं सकते काम क्रोधादि नाम सर्वेशा पासा नाम ऐसा अनुभव पूर्व पुरुष के ही काम क्रोध आदि सारी चीज सकल पाश का नाश हो जाता है तई पाशब्दाविधि यही उन पा शब्द के द्वारा क्या कहना है आपने रागादि क्लेश ही रागादि सगल क्लेश अर्थात भावी जन्म हेतु कर्म आरंभ योगाच अर्थात भावी जन्म का कारणीभूत का कारणीभूत कर्म ही नहीं रह गया तत्र प्राप्नोति तपनोती अनुभूति का काले अनुभूति होने पर वो स्थिति को प्राप्त तो हो जाता है जिसके वजह से भावी जन्मों के भविष्य के होने वाले जन्मों का कारण ही नहीं रह जाता है कर्म और भाव जन्म के योग्य नहीं रह जाते हैं शोक ये थे। अरे वेदांत तो वाले बड़ी बड़ी बात कह देते हैं शोक तर जाएगा मुक्ति हो गई तुम्हारा जन्म नहीं होएगा तुम ब्रह्म हो ये सब केवल सुनने को मिलता है अनुभव तो होता अनुभव में तो केवल द्वैत है जड़ भूत है अल्पज्ञता है सारा चीज है नहीं? विवेक भी ठीक नहीं वैराग कि ठीक नहीं यही सब देखने को मिलता है और आप जो असीगे उतनी बाल बात कह देते हैं लोग भ्रांति में घूमते रह जाते हैं हे है मैं ब्रह्म सर्वम ब्रह्म मैं ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ये घुम रहे उल्टा पुलटा व्यवहार करते रहते फिर राग सब पेटों भरा पड़ा रहता है अहंकार है अभिमान है सब भरा बाहर से हम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ये हाल है ना क्यों मुंगा ही नहीं है सुना दिया तो तुम ब्रह्म में, कुछ करना है नहीं जानिए ना तुम ब्रह्म हो बस हो गया कुछ करना है आप, एक कहते कुछ करना नहीं फिर कहते हमारे मिशन में काम करते रहना आ, आ, आ। कुछ करना नहीं कहते मेरे मिशन में काम करने के बाद कहाषग्रस्त हो जाते जितने मिशन वाले सब वैसे ही बोलते राम से मिशन वालों को पूछा वो भी एक कहते हैं हम तो ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म है क्या फर्क पड़ता है जब सब ब्रह्म हो गया कुछ कर्म धर्म तो है नहीं फिर कर क्यों रहे हो? और करना ये तो यहीं करना करो जरूरी है क्या कहीं भी करो सारे उपाया तुमसे अभिन्न है किसी उपाधि की सेवा करो कैसे भी रह कर सेवा कर सकते हो ये इसी मिशन में करना जरूरी है डर लगता है बाहर में रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा अरे डर रहे तो फिर रहे ब्रह्म हो दोगे बेटर है बाहर रोटी मिलेगी नहीं मिलेगा क्या भरोसा रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा रचाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है तो वहाँ मिशनरी में सारी व्यवस्था है जेब खर्चा भी मिल रहा है, है? स्कॉलरशिप मिल रहा है तो है? कुछ ना कुछ मिल रहा है वैसे में रह कर रहे ऐसे आदत हो जाए तो कभी साधु बनी नहीं सकते बहुत कुछ कैसे साधु आएगा उनको परिवेश में रहा हुआ है बाहर रह नहीं सकता बिना धुले हुए कपड़े पहन के नहीं रहेगा वो साबुन चाहिए सेंट चाहिए सब चाहिए <laughs> हो यहाँ से पैदल जाए गुजरात जाए तो कैसे जाएगा सारा चीज़ धोएगा क्या इतना तो सामान धो नहीं सकता फैशन है ना एक छोटा सा झोला डाल के चलने का आगत हो गया है अब भोझा कहाँ से धोएगा अब भोझा के लिए जब नौकर बुलाते थे मिशनरी में नहीं मिशन में यही होता है नौकर चाक करें और उठा रहे हैं बैग उठा रहा है सुटके से सुट ढक पहुँचा रहा है और आप लाट सा घूम रहे हैं और बाहर थोड़े चलेगा सब तो गधा बनना पड़ता है घोड़ा बनना पड़ता है सब कुछ तो बनना पड़ता है बाहर हाँ तो दौड़ना पड़ता है तो घोड़ा बनना पड़ेगा धोखी चलाना पड़ेगा गधा बनना पड़ेगा तो रसोईया बनना पड़ता है भंडारी भोजन बनाना पड़ता है बराबर भरा उठ भिक्षा मांगो मानो पखा नहीं मिला कच्चा मिला तो बना के खाना पड़ेगा ना अब बनाना ही नहीं आता ऐसे बहुत है मिशन में रहते हैं ब्रह्मचारी लोग उनको बनाना ही नहीं आते तो बाहर कैसे का प्लेसमेंट किया जाता है कह दे ट्रस्टी है, है, ब्रांच जो ये करो, <laughs> इसे कहते हैं कि देखो यहाँ पर वही हाल बता रहे हैं नाम अनुभव तो किसी को होता नहीं सुनने को मिलता है वेला, समझ में आता है लेकिन अनुभव में आता नहीं है नाम प्राप्ति परिहार क्योंकि जो अपने आपको ज्ञानी कहते हैं ये लोग इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति परिहार के बड़े प्रवृत्ति में लगे हुए रहते हैं। जब वो हुआ था ना हंड्रेड वाला शिकागो का है? उस समय तो आप बड़ा आश्चर्य करेंगे सुन करके हमको बड़ा आश्चर्य सुन के बड़े बड़े महात्मा यहाँ के मेरे को दो मिनट मिलना चाहिए बोलने को उसके सिफारिश लगाया बड़े बड़े अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले जो कमेटी है कि इनको दो मिनट मिल जाए तो क्या है वहां जाके दो मिनट बोल दिया तो तो होगा तो मुक्त हो मुक्ति होगी बिल्कुल बना लिया सबको बेचेगा वीडियो देखो हम वहां बोले थे धंधे तो करेगा उसका तो करेगा अहंकार बढ़ना और धंधे के, के लिए कुछ होता तो है नहीं उसके लिए लोग लाइन लगा दी जिनको नहीं मिला बड़ा दुखी हुए जा करके ओहो क्या खाना स्टेज में बैठना नहीं चाहते थे फिर भी सोच चलो बैठने को भी मिल रहा यही फोटो खिंचा लो पहले बोलने को ना मिले बैठने को मिल गया बड़ा <laughs> दुर्दशा कितने बार तो मांत बोलने को मिल गया दो मिनट उसके चेड़ों को तो पूछे उनके कई चेड़े हमारे साथ जाते जो सब बाकी किसी मंडी शब्द नहीं ये शंकराचार्य करेंगे तो जिनको नहीं मिला उनको ब्रह्म ज्ञान घट गया क्या है न बोलने से ऐसे ऐसे बेकूफ़ी है इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार के लगे रहते वो वहां बोलना यह सब धंधा है ये सब देखने को मिल रहा है तो कैसे मानेंगे कोई ब्रह्म ज्ञान का वास्तव फल कुछ होता भी है अनुभव भी होता सिद्धांतिक देखो ये सब ढोंगी हैं इनके चक्र मत पढ़ो हम जो शास्त्रकार कार्य शास्त्र, कार, शास्त्र जब बता रहा है वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी बोल रहा है ये सब ढोंगी ब्रह्मज्ञानी लोग हैं दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी ना दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी हैं है अभाव प्रतिपादन पर उनमें इष्टानुष्ट के प्राप्त परिहार की प्रवृत्ति का अभाव को प्रतिपादन करने वाले स्वर्ग हैं वाक्य अध्यात्मगादे नीरो हर्षशोक जहाँतीटापनिष्टि कटश्रुतिवाक्यमतः पठत कटश्रुति पाठक मर्षोको जातेत्र धैर्यवाइन कृदे पुण्य पापेतापय क्वचि देव मत्ता उस भ्रम को अनुभूति करके अत्रीव इसी शरीर में रहते हुए वह तो धैर्यवान पुरुष हर्ष शोको जाए जब हर्ष शोक ही नहीं रह गया तो इष्ट की प्राप्ति का ही खत्म हो गया फल निषेधक साधु निषेध हो गया कि हर्ष कब होता है इष्ट प्राप्ति हर्ष होगा अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो शोक होगा और दोनों को सालग हो गया इसका मतलब इष्ट का अनिष्ट का दोनों से परे हो गया है अद्यक प्राप्ति परिहार अनुको को कोई प्रवृत्ति नहीं होगी इस लक्षित हो रहा है धैर्य कश्चित धीरा बार बार कहा जाता है इसलिए आसान नहीं है बहुत धैर्य रखना पड़ता है इसके लिए कश्चित धीरा कई कर लिया देख ले दस साल से चिंतन मन करते करते करते थक गया चलो कहीं मंडलेश्वर बन जाते महंत बन जाते क्या है करते करते कुछ हुआ नहीं अभी तो बारह साल हो गया इससे अच्छा है कोई महत्व अच्छे से पकोड़ी पकड़ी खाओ मौज मज से रहो को भंडारा खाने को मिलेगा सम्मान मिलेगा को माला पहनेंगे चिड़े चोड़े होंगे चिड़िया होंगे मौज कर क्या रखा ब्रह्म है ब्रह्मचिंतन करते बारह साल हो गया कुछ नहीं निकला ऐसे कईयों को देखा वो बन गए महंत बन गए बागरे चोटी लिए घूम रहे हैं कि हमको महंत बन जाए कहीं मोड़े से रखे हुए का अरे भाई मेरे को कह रहा था ये बारह साल पहले जब वर्णन करने बैठा उसे चोटी काट करके बैठा होता अंदर तो नहीं होती इसी ने बर्बाद किया अनुभव होने नहीं दिया उसे अंदर उसकी संबंध भाषा जुड़ी हुई थी लिंक बना हुआ था अरे दो चार तो साफ मेरे सामने कहे आपके पास ऐसे प्रस्ताव हो तो मुझे बता देना मैंने इसलिए रखा है हमने एक भेज भी दिया एक तो मंडले सर भी हो गया स्तर पर दीक्षा ले लें उनसे वो इसलिए रखते हैं क्या सनिया दीक्षा में सर बात दूंगे दूसरा गुरु तो नहीं बदल सकते और जो गति दे वो कहेगा मेरे चला पड़ेगा तब तो दूंगा मैं तुमको मेरे से सन्या लेना पड़ेगा जो बुढ़ा है कोई मंडले सर वो तो यही कहेगा मेरे सन्यासी संगा उसको मैं दूंगा इसलिए चोटी लिए घुमरा था ताकि जो मुझसे मिल जाएगी अधिकतर तो वैसे बन जाए हर शिशो को चाहतेवान धैर्य कितना कोई भरोसा है नहीं जन्म तो धैर्य बारह साल से काम चलेगा नहीं इस पर बोल रहा था बारह साल से काम चलने वाला नहीं ब्रह्म आज सादर संपन्न ब्रह्मचरिया से संपन्न होनी चाहिए देवं सच्चिदानंद आदिक्षण सच्चिदनंद्रे मत् अवगम्य अत्र अस्मे जन्म अत्र मने अस्व शरीर स्थित इसी शरीर में जन्म में इस शरीर में रहते वे हर्ष शोक हर्ष शोक